एक नाम से कहा हमारे पिताजी ने बड़े भजन भजन लिखे मैंने दारू पी के तो राजा ने क्या क्या लिखने कैसा नहीं मदिरा को तो इतना बुरा बताया गया है जिस घर में मदीरा होने अगर गंगा जल घर में मदिरा का गिलास आ जाए गंगा जल आप पवित्र हो जाते और जो अंदर पिएगा उसका क्या होगा शराब तो राक्षस पीते राक्षस राक्षसों में बड़े गुरु होते हैं जब तो राक्षस वाली लिहाजा गुरु महिमा यहाँ चल रही थी गुरुदेव की कृपा हो देव ऋषि नारायण देव ऋषि नारायण जी ने मंत्र दे दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाए बोले बेटा तुम मथुरा में जाओ मथुरा में 24 वन है इसलिए 24 वनों में तुम मधुबन में जाओ जमुना जी बैठी है वहीं उसके किनारे बैठकर भजन करो वहीं तुम्हें भगवान भाई पांच साल का बालक दुरुप मधुबन सबसे पहले ने क्या किया कि आज बेर खाएं और भजन करने लगे। तो तीन दिन तक कुछ खा पी नहीं रहे जैसे तीसरा दिन आया तो क्या खाया बेर खाया तो एक महीना उन्होंने तीन दिन के गैप से क्या शुरू किया एक महीने ऐसे भजन किया दूसरे महीने में दुर्ग महाराज जी ने बेरगा भी त्याग कर दिया जो सूखे घास पत्ते होते थे वो आज खाया भजन में लग के अब छह दिन में खाएंगे तो एक महीना उन्होंने ये सूखे पत्ते घास खाकर ही भजन किया उसे भी छोड़ दिया तीसरे महीने में आज पानी पिया तो अब नौ दिन में पानी पियेंगे महीने ऐसे ही द्रुप जी ने भजन किया जब ये भजन पूर्ण हुआ तो चौथे महीने में द्रुप जी ने श्वास आरोप भजन करना शुरू कर दिया जैसे आज सांस लिया बारह दिन में सांस लेंगे इसी से उन्होंने महीना काट दिया और अंतिम समय को तो सांस को तो भी छोड़ दिया उन्होंने देवताओं का श्वास घुटने लगा सारे देवता, देवता ब्रह्मा जी के पास में ये कौन भजन कर रहा है जिससे हमारा सांस लेना मुश्किल है ब्रह्मा जी सब देवों को लेकर भगवान के पास गए और भगवान ने खुश होकर कहा कि मेरा भगत सब कर भगवान ललित हो रहे हैं भगवान ग्रुप को दर्शन देने के लिए उत्तावले हो रहे हैं क्योंकि वेदिक इतिहास के अंदर पहली मरतबा ऐसा बताया गया है कि किसी कम उम्र के बालक ने भगवान का भजन किया इससे पहले बूढ़े लोगों ने भगवान का तब किया इसलिए भगवान भी उवले हो रहे हैं भगवान भी ललित हो रहे हैं कि बालक कैसा भजन कर रहा है मैं उसे देखने जाऊंगा इसलिए देवों को देव चिंता मत करो मैं जा रहा हूं उसे वरदान जिस ठाकी का दुर्महाराज के अंदर ध्यान कर रहे हैं चतुर्भुज माथे आरोप मुकट कानों में कुंडल मत मुस्कान धारण किए चतुर्भुज नारायण का दर्शन जो कर रहे गुरु जी उसी रूप को धारण कर भगवान गरुड़ जी पर आ गए और गरुड़ जी उतरे भगवान गरुड़ को ऐसा चेका लेकर खड़े हैं भूल गए कौन भूल गए भगवान भूल गए जो भगवान गीता में कह रहा है कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया अर्जुन ने पूछ लिया अरे सूर्य तो आपसे पहले पैदा हुए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि बहुली में वतितानी जनमानी तव अर्जुन तान्य वेदना न सर्वानी न तब वेद तेरे मेरे जन्म बहुत हो चुके मैं याद रखता पर तुम याद नहीं रखते तो वो याद रखने वाला भगवान श्री नारायण यहाँ क्यों भूल गए जिसके विषय में राधा उपनिषद में लिखा है कि उनमें छह हैं और छह खूबियों में वो बुद्धिमान है बुद्धिमान भगवान या भूल कैसे गया क्या भूल गया भगवान भगवान आए थे दुरुप को अपना दर्शन देने के लिए और यहाँ भगवान भूल गए दर्शन देना उसका दर्शन करने लग जाए भगवान को बात नहीं आता है अरे मैं तो दर्शन देने आया था तो मैं तो करने लग जाए बेटा दुरुपूझो में आ गया में। अरे वो खा कूदने वाला जिसको अंदर आनंद आ रहा वो बाहर आनंद नहीं भगवान आनंदी के पास गया अगर से ऋषि की श्रुति शरण जी को धनुषाण दिए भगवान बड़े अच्छे लगते दो हाथ वाले विष्णु को तो देखते ही नहीं भगवान राम जी चले श्रुतिषण जी श्रुति क्षण नेत्र बोलो हम आपको दर्शन दे अरे वो खास दर्शन करेगा आपका वो तो धनुष मे अंदर दर्शन कनेक्शन बनाकर रखा हुआ मार वाली को कौन देखेगा अरे भगवान समझ गए ये तो मेरा अंदर कनेक्शन बनाकर बैठा है तो क्या करना चाहिए भगवान ने देखा अरे धनुष मारे लिए दर्शन कर है भगवान ने श्रम चक्र वाला चार हाथ वाला कर रखा श्रुतिशन बोले ये कहा से आगे चार हाथ वाला दो हाथ वाले का दर्शन कर रहा था आग खोली तो वो दो हाथ वाला सामने था। अब यही यहाँ समस्या आ गई। भगवान आवाज पर आवाज दे रहे बेटा दुरुप दर्शन कर लो मैं आ गया हूँ नारायण नहीं खोली क्यूँकी कनेक्शन अंदर बना पड़ा अरे भगवान को याद आया कनेक्शन ही खत्म करना पड़ा तब ये बार आखे खोले भगवान ने दर्शन अंदर जो सुरुप ध्यान करे थे तो भगवान ने रूपी गायब कर दिया अंदर कहा चले गए प्रभु कहा चले गए प्रभु कहा चलेगी जब के साथ ये हमारी मिसाल ले लो जिस गी को हम लोग फोटो में देखते हैं विग्रह में देखते हैं शाम अगर आ जाएगा तो क्या होगा जिस मुरली वाले को हम चित्र और विग्रह में देखते तो सामने आ जाए तो क्या होगा जिस चित्र को यहाँ देख देख के हसते रहते हैं वो आ जाए तो क्या होगा यही दशा जो है द्रुप की हो गई देख ल मानो भगवान को आंखों से पीछे मन ही मन सोच रहे है तारीफ करनी चाहिए तो चाहिए सोच रहे थे तारीफ कहा से कर संभाला नहीं स्कूल तो गए नहीं विद्यालय भजनगढ़ करने भेज दिया है, अनपढ़ जाहिल जावार जिनकी तारीफ ब्रह्म देवता ना कर सकते अरे बेद लेती लेती गए जिनकी तारीफ तारी जय जय जय सदा परिपूर्णम दया निधि माया हरो असमर्थ इनमें में शक्ति संचालित करो हम आदि अंत में यक्ष आपका ही जा रही करती नमो नमा पर पार ना पा रही श्रुति के मंत्र जिसके आगे फेल है जिसकी तारीफ नहीं कर सकते तो बोले मैं छोटा था बालक अज्ञानी किस की तारीफ कर भगवान समझ गए भक्त कुछ कहना कहना के, चाहता पर कह नहीं पाता तो भगवान जी ने शंख जो था न शंख जी के गाल पर क्या स्थिति करीब दुर्ग महाराज जी ने के ब्रह्मा जी ने देवता ने क्या स्थिति भगवान की है गर्ग समित का छोड़ है मोकन करो तिवाचान पंगू लंग गिरी यृपा तम हम वंदे परमानंद माधव मुकुंद करो वाचा गुंगा बोल सकता पंघु लंगते गिरी नंगड़ा पर्वत को लांग सकते विघन कप यम बंदे परमानंद तेरा एक इशारा हो तो तेरा एक इशारा हो तो क्या से क्या हो जाए अंदा देखे नंगड़ा ना और गा गाना गाए जी ने भगवान की भगवान ने गोद में बिठा दिया भगवान ने कहा बेटा दुरुप क्या चाहिए बोले कुछ नहीं चाहिए बोले क्यों भजन के लिए करने आया था राजगति के लिए बोले प्रभु बस अब नहीं भगवान ने कहा बेटा जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसको फल देता हूँ मैंने जब विष्णु पुराण पढ़ा तो विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर गुरुप जी का चरित्र जो बताया विष्णु पुराण के अनुसार ग्रुप महाराजी पिछले जन्म में ब्राह्मण गुरु महाराज जी की दोस्ती एक राजकुमार से हो गई। राजकुमार के ऐसे आराम छाट देखकर दुरुप जी ने सोचा काश मेरे भी ऐसे छाटी उस वक्त भी भगवान दुरुप जी को दर्शन देने के लिए आए आशीर्वाद देने के लिए आए और दुरुप जी का मन ही आगे पीछे हो गया था कि काश मैं राजा होता इसलिए हमारे पिछले जन्म का पाप और पुण्य हमें भोगना पड़ता है शूद्र जाति में जन्म लेकर भी जो परम भागवत बन जाए तो शूद्र जाति में जन्म लेने का मतलब तो पिछले जन्म का पाप है कुछ अपराध भाग और शूद्र जाति में जन्म लेकर भगवान का भक्त बन जाना इसलिए इससे ये हमें पता लगता है कि पिछले जन्म में आपका कोई पुण्य भी है आदि आध्यात्मिक पाप हमको भोगना पड़ता है दुरु महाराज जी ने पिछले जन्म में पुण्य भी किया और पाप भी हो पुन क्या ब्राह्मण थे बड़े भजनानंदी थे लेकिन पाप क्या मन क्षत्री राजकुमार में अटक किया राज के इसलिए भगवान का जो कामना करी वो पूर्ण करते हैं, इसलिए भगवान ने कहा दुरूप तू राजा बनेगा छत्तीस हजार वर्षो तक तू राज्य करेगा और इसके बाद में तेरे लिए लोक बनाऊंगा जिसको कहेंगे दुरूप लोक अरे जितनी जितने गरे सैयारे हैं ना सब तेरे सत्कर काट करेंगे दुरूप इस तरह भगवान ने प्यार किया अब तक हमारे वेदी के इतिहासों में लिखा भगवान ने जिसको अपना दर्शन दिया भगवान दर्शन देकर अंतर ध्यान हो लेकिन वाहि श्री ग्रुप महाराज जी हैं जिनको भगवान गुरु गरुड़ पर बैठे बैंक देखते हुए कहा तक वैकुट यहाँ नहीं है बहुत ऊपर है वैकुट तक भगवान को देखते हैं ऐसे भक्तवस्थल भग भगवान की अच्छा भक्त वस्तल किसे कहते हैं लोग बोलते भक्तवस्थल आप बहुत कहते हो कहते किसे? वत्सल कहते गाय के बछड़े को जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है ना, उसको देखकर कर उल्टी आ जाती इतने गन्द में भरा होता है लेकिन गाय उसे चाहता है उसके मल मलमूत्र को कौन साफ करती है चाट चाट कर गाय साफ करती है इस तरह हम कौन है हम भी बचपन है गंद गोबर में भरे हुए हैं लेकिन भगवान हमसे व्यर नहीं करते भगवान भी हमारी गंदगी को साफ करें रहे हैं दर्पण मार जाए ये क्या है तो बचपन है ना ये गंदगी हमारी साफ हो रही है भागवत तो ये जो मन का दर्पण जो धूल जमीन है भगवान की कथाएँ क्या करती है इसलिए ब्रह्मा जी भागवत महापुराण के ग्यारहवीं स्तंभ में कहते हैं प्रभु जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं वो हमारे पूजन कथा जो व्यास होता है ना वो हमारा पूजन नहीं है गाने वाले लाखों अरबों पैदा हो जाएंगे ध्यान करने वाले लाखों अरबों अरबों पैदा हो जाएंगे तपस्या करने वाले लेकिन कथा व्यास एक पैदा होता है कथाभ्यास के अंदर एक कला होती है कुछ ग्रंथ कुछ शादी और कुछ अपने मक्खन मार मार कर मार मार कर वो लोगों को भगवान की ओर कर देता है और कथा व्यास में ये खूबी भी होती है कि वो भगवान के प्रसंग सुना सुनाकर सोई भी भक्ति को जगा सकते हैं भगत कब बनता है जब तक उसको प्रचार कंपनी कब चलती है कंपनी जब चलती है जब मार्केटिंग मैनेजर जो होता है ना मार्केटिंग करने वाले वो जगह जगह उसकी मार्केटिंग करते हैं उसके बाद कंपनी आगे जाती है इसलिए मार्केटिंग करने वाले को ने जो कथा करने वाले इसलिए कथा करने वाले पैदा नहीं होते हैं, एक पैदा होगा कोई भी हो, होगा कथा व्यास की गति ऊंची है हमारे बड़े से बड़े साधु यहाँ तो इतनी अब तो लोगों में बड़ा शोर पैदा हो गया भारत में आप देखे बड़े से बड़े सन्यासी साधु भी कथा व्यास तो के ऊपर बैठाएंगे उसको नमस्कार कथा व्यास को ले हमारे जन्म हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम इस तरह से भगवान की कृपा गुरु पर हो गई वहाँ उपात अपनी छोटी रानी को कोस रहे हैं कि तेरे कारण मेरे नंदा का बच्चा वन में चला गया कोई पशु खा गया होगा अरे कहीं नदी तालाब में डूबकर मर गया होगा इतने में तुम्बू गंधर्व के संगदेव ऋषि नाराज मुल्तान जी ने देव नारद जी के खनो में नमस्कार किया इस की घड़ी में आपका दर्शन न जाने मेरा नन्ना सा बालक चला? सावि नारद बोले नारद से उल्तान तेरे छोरा ने तो वो गति प्राप्त कर ली कि तेरे पूर्वजों ने नी की होगी जा लेकर आजा भगवान का दर्शन उसे हो गया आपको हाथी घोड़े रथ तैयार है बाजे बजाकर उनको लेने के लिए जा रहे उस वक्त तूने गए छोड़ने के लिए बाजे बजाकर, जब दुरु की तपस्या करने जा रहे थे इसलिए तो बड़ा सुंदर कहते जहाँ पर कृपा राम की हो ही, ताह पर कृपा करे सब कोई जहा पर कृपा राम की का पर कृपा करे सबको ही मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम सीता राम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम ए मदुरे मदुरे शीता राम शीता राम। राम। सीता राम सीता राम बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय भक्त द्रुवराज की जय जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा कर द्रुव जी जब तपस्या करने जा रहे थे तब उनको राम नहीं मिले इसलिए उनको कोई पूछता ही नहीं और आज अब राम जी मिल गए तो हरे साहब हरे हमारा छोरा हरे हमारे महाराज हरे ऐसा वैसा ये सब किसकी देन है ये भगवान की देन हैद्धी ये नाम ये विद्या किसकी दी है भगवान की दी है और हम किसके नौकर हैं भगवान के नौकर हैं कोई अच्छी कंपनी में कोई काम करे उसको तो सारी भी मिलती है ना ये तो कुछ है नाशवंत शरीर है नाशवंत नौकरी है लेकिन जो शाश्वत नौकरी है जो शाश्वत भगवान के नौकर जो कृष्ण की सेवा करो उसकी कैसे ठाटते हैं तो सारे ठाक किसके हैं भगवान के दिए हम बोले अरे हमारी विद्या है हमारी कला लोग हमें ठार दे रहे हैं। उसे मूर्खता कहा जा रहा है ठाक है श्री कृष्ण द्रुप जी ने भजन कैसे किया हरि जब हरि नामो पाहु अचल अनुपम थाहू पाहू अचल अनुपम थाहू धन्य से भगवान और धन्य भगवान के कैसे भक्त गुरुजी भजन करने के थे गिलानी ऐसी क्या भजन किससे करने के थे गिलानी ऐसी झगड़ा हुआ न क्या काम मान है जब भजन कर नारायण मिले तब उनसे वरदान मांगना तो कैसा भजन वही गिलानी का हुआ लेकिन गिलानी के भजन पर भी भगवान रीछ गए ऐसे भक्त भगवान को छोड़कर हम की शरणागति में जाए ये भगवान है भागवत में तो एक ही जगह आरोप भगवान के विषय बताया जा है अभी भी हमारे कुछ लोगो की खोज कर रही है भगवान है को अभी भी खोज चल रही है अरे ये रहे भगवान उतना मारने के लिए आई उसको तार दिया दुरूप जी झगड़ा कर भजन करने के लिए उनको तार दिया हाथी का मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया कमल का फूल अर्पित कर रहा है उसको तार दिया हा? फिर भी ऐसे भगवान को छोड़कर अभी भगवान की खोज चल रही है अब वो कौन सा मार्केट में भगवान आएगा वो वो नहीं जाने हमें नहीं पता लेकिन हम तो एक ही जानते से तो हैं है चांद ऐसी गला उचा कृष्णा तो भगवान स्वयं हम किसके दास हैं? हम कृष्ण के भी दास देंगे हम तो कृष्ण के दासों के दास हैं और कृष्ण ही स्वयं भगवान है जो हमको इस भाव सागर ऐसी उभारने वाले ऐसे भक्त भक्सल भगवान श्री कृष्ण को तो हम नमस्कार कर रहे हैं उस वक्त राजा उत्तान आए प्रजा जन खूब ग्रुप का स्वागत हुआ हाथी पर मिलाया बिठाए और बाजे बाजाते मिले आगे चलकर कर जी का मन राजकाज में नहीं लगता था द्रुप जी को राजगति पर बैठा राजा उत्तान जी जो है वो वन में भजन करने चले गए। द्रुप जी महाराज जी के दो विवाह हुए प्रजापति शिशु कुमार की कन्या से विवाह हुआ और इनके दो पुत्र हैं कल्प और वत्सर। जी का दूसरा विवाह हुआ वायु पुत्री इला इनके एक पुत्र हुआ और एक कन्या हुआ पुत्र हुआ उत्तन और कन्या रत्ना हुई इसी तरह द्रुप जी के छोटे भाई उतन एक दिन शिकार खेलने गए हिमालय एक यक्ष मार दिया ग्रुप जी की ए, उतन, उतन की मां जो थी उत्तन की मां सुरु जी अपने पुत्र को खोजने के लिए गयी हुए भी मर गई ना भाई आया ना माँ आई द्रुप जी जब खोजने चले अरे उन्हें यहाँ पता लगा इन्हें तो, तो मर गए और मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया बड़ा भयंकर द्रुप जी ने यक्षों को तो यक्षों ऐसी युद्ध किया मल मूत्र मांस ना जाने यक्षला क्या आप फेंक रहे हैं और द्रुप जी के बाद दिव्य अस्त्र थे द्रुप जी ने दिव्य अस्त्रो ऐसी सबको काट दिया कट कट कट सारे यक्षों को मारना शुरू कर दिया ये बात ब्रह्मा जी को ठीक नहीं ब्रह्मा जी ने आकर कहा द्रुप तुम एक वैष्णव राजा एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा तुमने सैकड़ों को मार दिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना अपने पूर्वज की बात को द्रुप जी ने मान लिया। प्रसन्नों के ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे कुबेर जी ने भी आशीर्वाद दे दिया इस प्रकार से द्रुप जी अपने राज्य में थे द्रुप जी का मन राज्य में ज्यादा नहीं लगता था इसलिए ग्रुप महाराज जी ने अपने पुत्र उत्तल को को राज्य पर बिठा दिया दूसरे बच्चों में सौंप दिया राज्य और द्रुप जी महाराज जी का मन ज्यादा उत्तराखंड में था, मन लगता संतोदा संतोद्रुप जी भगवान की कथाएं सुनते थे जब तप करते थे पूजन करते थे महाराज इस तरह द्रुप जी का छत्तीस वर्ष उम्र हो गयी एक दिन भगवान के धान ऐसी द्रुप जी को विमान लेने के लिए आया भगवान के ने कहा, पार भगवान के नाम ऐसी विमान आया है, तुम्हारे लिए एक लोक का निर्माण कर दिया, हम तुम्हें वहाँ लेने के लिए द्रुप जी ने कहा भगवान क्षमा करना इस वक्त हम आपके सब नहीं कर सकते क्योंकि हमने अपने अभी तक अपना नित्य कर्म नहीं किया हमारा नित्य कर्म क्या है कुछ सुबह जब तब भूख आदि भगवान को लगाना दोपहर में भगवान को भोग लगाना संध्या वंदना कर, कर भोग लगाकर भगवान को विश्राम कराते हमारा नित्य कर्म पूर्ण हो तो गया है, तो सुबह सुबह आ गए हमारा नित्य कर्म बाकी है। धन्य भक्त राजूप और जो भगवान के पारिषो खड़े रहे इंतजार कर रहे बड़े आदमी बड़े आदमी के लिए तो भाई घंटों घंटे इंतजार करना पड़ता है दुरुप ने अपना नित्य कर्म कर दिया अब समय आ गया विमान पर बैठने ग्रुप जी जैसे ही विमान पर बैठने जाने लगे तो मृत्यु देव आकर खड़े हो गए द्रुप हमको भी देख लो। आप कौन बोले मृत्यु देव हमें स्वीकार करो और इस विमान पर चढ़ जाओ ग्रुप जी ने कहा अच्छा मृत्यु देव बैठो हम मृत्यु से डरते हैं और मृत्यु द्रुप जी के इशारे पर चल रही है मृत्यु के सर पर और शरीर से गुरु महाराज जी विमान पर बैठ गए भक्ति में वो शक्ति जो मौत को जीत लेती ग्रुप जी विमान पर तो चढ़ गए मुँह लगता है भगवान के पार्षद ने पूछ लिया द्रुप तुम्हारा मुँह कितना उदास है गुरुप जी ने कहा जिस माँ की कृपा से मुझे लोक मिला जल्दी मौसू हो गया भगवान के पार्षक ने तेरे जैसे भक्त को जन्म दिया कैसे रह सकती है तो जरा नजर उठाकर आगे को देख जैसे विमान से आके देखा तो द्रुप जी की माँ सुनी थी आगे विमान पर बैठे भगवान के पार्षदों के संग भगवान को भाव की जा रही है बोलो भक्त भत्सल भगवान की हरे कृष्णा हरे कृष्णा